हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 10वें अध्याय में भगवान श्री द्वारा उद्धव जी को दिया गया संदेश जिस प्रकार के उपदेश उद्धव जी को भगवान ने दिए हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं बहुत रेलेवेंट हैं आज के लिए भी पिछली दफा आपने सुना भगवान ने कहा कि देखो उद्धव संसार में ये देखा जाता है कि कभी-कभी जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो भी सुखी नहीं रहता और कभी-कभी महामूर्ख भी बहुत सुखी रहता है इसलिए अगर कोई ये सोचे कि हम ये जितने भी भौतिक कार्य हैं जितने भी मिट्टलिस्टिक मंडेन काम हैं उन सब अगर हम बहुत अच्छी तरह से कर लें अपने गो बना लें और उसे पूरा कर लें तो हम सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। तो भई ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी-कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी कई-कई कहानियाँ और कई-कई बायोग्राफी हम पढ़ते हैं, जहाँ पर व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, कई बार वो फेल हो ऐसा भी देखा जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंसान का प्रारब्ध जैसा होता है, वैसा वो भोगता है। तो इसलिए अगर कोई ये सोचे कि दौड़ते रहें हम और बहुत पैसा हासिल कर लें और उसी से हम सुखी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज 19वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजी को एक बहुत ही प्रभावशाली बात कह रहे हैं कह रहे हैं यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्ति सुख दुख एव ते अप्यधा ना विदुर योगम मृत्युर्ना प्रभेद्यथा कह रहे हैं कि यदि लोग यह जान भी लें कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है और किस तरह दुख से बचा जा सकता है तो भी वो उस विधि को नहीं जानते जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव ना डाल सके तो हम ये देखते हैं अपने आसपास बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंसान ने आज क्या नहीं बना लिया आज इंसान के पास क्या नहीं है हम वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है तो भगवान कह रहे हैं कि हां ठीक है बहुत सारे आविष्कार हो गए और ये आविष्कारों का ही फल है कि हम देखिए यहाँ बैठे हैं और आप वहां हमें सुन रहे हैं तो ये बड़ा सुंदर आविष्कार है लेकिन तो भी बहुत सारे आविष्कार भी हैं किस लिए सुखों को प्राप्त करने के लिए किस लिए? दुखों से बचने के लिए तो सुख और दुख ये दो चीजें हैं कोई ये और कोई ये जान भी ले कि किस तरह से हम दुखों से बच सकते हैं कैसे दुख, दुनियावी दुख, दुःख हम्म ये त्रिताप जो हमें हमेशा जलाते रहते हैं उनसे अगर कोई ये सोच ले कि चलो हम इनसे किसी तरह बच जाएंगे शायद कोई बचने की कोशिश करे बच भी जाए हालांकि बहुत मुश्किल है हम्म ये जगत अगर दुखालयम है जैसे कि शिमत भगवद गीता में कहा, कि ये दुखालयम है, दुखों का घर है, तो यहां सुख ढूंडने की कोशिश ही बहुत हास्यस्पद है, और अगर सुख मिला भी, तो वो हमेशा के लिए नहीं मिलता, तो फिर, तो फिर क्या चीज है, जिस चीज के द्वारा व्यक्ति हमेशा परास्त होता है? तो देखिए भगवान ने कह दिया था जन्म मृत्यु जरा व्याधिम जन्म कोई ना चाहे कि हम गर्भवत्स करें तो भी उसे करना पड़ेगा उसे जन्म लेना पड़ेगा अगर वो माया से नहीं छूटता अगर वो माया के चंगुल में रहता है अगर वो अपने आप को हमेशा माया में देखता है और माया की ही सेवा करता है तो उसे जन्म लेना बार-बार आना पड़ेगा इस भवसागर में गिरना ही पड़ेगा डूबना ही पड़ेगा है ना तो अगर कोई ये सोचे कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा तो ये भी असंभव है बुढ़ापा आएगा ही अगर व्यक्ति एक लंबी उम्र जीता है तो आएगा ही और अगर कोई यह सोचे नहीं मैं तो सब तरीके से स्वस्थ रहूंगा अपना पूरा ख्याल रखूंगा खूब अच्छे से कसरत करूंगा अच्छा खाऊंगा अच्छी डाइट लूँगा, मेंटेन करूंगा अपने आप को तो हम डिस्करेज नहीं कर रहे किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहे लेकिन वो जो मेंटेनेंस है वो भी हमेशा के लिए नहीं हो पाएगी एक वक्त ऐसा भगवान कह रहे हैं कि चलो सुख की प्राप्ति किसी तरह हो भी गई और दुख से किसी तरह बच भी गए तो भी क्या आप इस विधि को जानते हैं जिससे कि मृत्यु आपके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव ना डाल सके तो ये तो असंभव है क्योंकि भगवान ने भागवत गीता में कहा है मृत्यु हु कि मैं तुम्हारे तो हम तो आंख मूंद कर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मृत्यु किसी की हो सकती है पर हमारी नहीं हो सकती है है ना यही सोचते हैं देखिए बीसवीं श्लोक में भगवान ने हमारी इस वृत्ति पर प्रकाश डाला है बीसवीं श्लोक में श्रीकृष्ण कह रहे हैं को अनवर्था सुखयत्येनम् कामोवा मृत्तुरंत्ये आघातम � वध्य सेवा न तुष्टिदा। मृत्यु अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है। तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त त्रिपति से लोगों को कौन सा सुख मिल सकता है भला? तो देखिए, सारे विश्व में एक प्रथा है, अगर किसी को फांसी दी जाती है न, तो उससे पहले, उसे भोजन कराया जाता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन वो भोजन फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति खा नहीं पाता है उसे इतना डर लगता है भला अगर अब उसके सामने कोई तमाम भोग की वस्तुएं प्रस्तुत कर दे ऐसे भोग जो स्वर्ग में मिलते हैं ऐसे भी भोग अगर उसके सामने आ जाए और उसे ये पता हो कि कुछ ही समय में कुछ ही क्षण में वो मरने वाला है, तो क्या उसे फूल माला पहनाएंगे हम तो अच्छा लगेगा? क्या उसे छप्पन भोजन हम देंगे तो उसे अच्छा लगेगा? क्या उसे चंदन से हम लिप्त कर देंगे तो वो हमारा सम्मान करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अब वो आनंद नहीं उठा सकता, क्योंकि ये सब चीजें उसे अपनी मृत्युओं की याद दिलाती है। इसी तरह जो व्यक्ति विवेकवान है, वो कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु निकट ही खड़ी है और किसी भी क्षण दबोच सकती है। सोचिए अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हो और पास ही एक कोने में कोई बहुत जहरीला सांप भी बै उसकी फेवरेट मूवी आ रही हो, तो क्या वो वहाँ शांतिपूर्वक ढंग से अपनी फेवरेट मूवी को देख सकता है टेलीविजन पर, या कोई बुक पढ़ सकता है, कोई पुस्तक पढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सांप उसे कभी भी डस सकता है। हम्म, तो फिर जो व्यक्ति ये समझ गया कि मृत्यु से बचा नहीं जा स हमारे आचार्य कहते हैं रूपेर गौरव क्यानो भाई अनित्य एक कलेवर कबू नहीं स्थिर तर शमन आइले किचुनाही कि अरे भाई तुम क्या अपने रूप पर गर्व करते फिरते हो क्या अपने बाल समारते रहते हो क्या अपनी खाल चमकाते रहते हो अरे ये जो कलेवर है ये जो तुम्हारा रूप है ये तो अनित्य है स्थ सब कुछ भी नहीं रह जाएगा। ए अंग अंगशितिल होबे, आँखी स्पंदनहीन रोबे, चितार आगुने होबे छाई। ये जो तुम्हारे अंग हैं, ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। आँखें जो आज इतनी चंचल हैं, वो स्पंदनहीन हो जाएंगी। चिताकी आग में सब राख हो जाएगा। जे मुख सौन्दर्यहिरो दर्पणे ते निरंतर स्वाशिवार होई भोजन अपने मुख का जो सौंदर्य तुम बार-बार दर्पण में देखते हो खुद को निहारते हो और खुश हो जाते हो कभी बाएं कभी दाएं कैसे-कैसे मुड़ के देखते हो हु? लेकिन ये जो तुम्हारा मुख है ये कुत्ते और सियार का भोजन बन सकता है एक दिन बनेगा ही जे वस्त्र आधर करो जेवा आभरण भरो कोथा सब रोइबे तखन तो, तो जिस वस्त्र को इतना संभाल के रखते हो ड्राई क्लीन करा कर रखते हो और ना जाने कितना पैसा खर्च करते हो महंगे महंगे वस्त्र बटोरने में कि एक फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री चालू है तुम्हारी इस प्रवृत्ति की वजह से तो वो वस्त्र भला ये शरीर चिता में चढ़ जाएगा तो जो ये आभूषण पहने हैं ये सब कहां रह जाएंगे कौन से शरीर पर रह जाएंगे दारा सुत बंधु सबे शमशाने तुम्हारे लोबे दग्ध कोरी गृहिते आसीबे तुमे कार के तुम्हार एबे बुजी देखो सार देहनाश अवश्य घटिबे आचार्य हमें सावधान कर रहे हैं कि जिनके पीछे अपनी जिंदगी को खपा रहे हो पूरी तरह से तुम 14-15 घंटे काम करते हो जिनके लिए वो पत्नी वो बच्चे वो तुम्हारे बंधु बांधव, जानते हो क्या करेंगे तुम्हारे इस शरीर को शमशान में ले जाएंगे और उसको जला देंगे यही जलाएंगे और घर में वापस आ जाएंगे तो अब सोच के देखो तु और देखो तुम क्या लिए बैठे हो? ये सार जगत है या असार है? यहां कोई सार नहीं है। देहनाश अवश्य घटिबे अवश्य देहनाश होगा। तब उपाय क्या है? उपाय भी बता रहे हैं हमारे आचार। सुनित्य संबल चाओ हरी गुण सदा गाओ हरी नाम जप हो सदाई। अगर तुम एक ऐसा सहारा चाहते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रह तो वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बंधु तुम्हारे बांधव तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है वो है हरि भगवान हरि गुण सदा गाओ हरि नाम जप सदाई ये जुबान इधर-उधर की बातों में बिजी रहती है अरे इससे हरि नाम लो हमेशा हरि नाम लो कुतर्क छाडी यमन करो कृष्ण आराधना प्यारे आचार्य हुए हैं श्री भक्ति विनोद जी वो कहते हैं कि कुतर्क मत करो मन, तर्क और वितर्क में समय चला जाएगा। श्री कृष्ण के आराधना अभी से प्रारंभ कर दो, उन्हें ही अपना आश्रय बना लो, क्योंकि अगर वो आश्रय हो जाएंगे, तब तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी। भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि योगमतम येनमाम उपियान्ति, जो मेरी तरफ आते हैं उन्ह तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कृष्णा योग देते हैं और इतने सुंदर-सुंदर उपदेश भी हमें शास्त्रों के माध्यम से दे रहे हैं और अगर हम ये सब सुनकर भी इस दुनियावी सुख को लूटने में बिजी रहे और सावधान नहीं हो पाए तो याद रखिए समय शायद धोखा दे दे समय ना बचे शायद पछतावे के लिए भी समय हमारे प